शो टॉक नए भारत का जन नंबर नाइन तुम कुछ तैयार करना पहले आपकी बात करूंगी थोड़ी फिर पीछे तो भारी बात है बात तो साधारणतः हम ऐसा ही सोचते कि गुलामी के कारण हमारा चरित्र क्या है गुलामी के कारण हमारा व्यक्तित्व नष्ट हुआ है लेकिन ये जरा उसमें प्रदेश के ऊपर आप कहती है कि गुलामी आई तभी जो चल रही पहले दो हफ्ता हमारे वो तो पक्की होगी गुलामी का लेकिन गुलामी आई तभी जबकि हम बदल नहीं चरित्रहीन बने तब इसको इसको ही मैं कहना चाहता हूं इसको ही मैं कहना चाहता हूं कि चरित्रहीनता जो है वो गुलामी के कारण नहीं आई बल्कि चरित्रहीनता के कारण ही गुलामी आई और चरित्रहीन हम बने ऐसा कहना मुश्किल है चरित्रहीन थे बनने का तो मतलब ये होता है कि हम चरित्रवान थे फिर हम चरित्रहीन बने तो हमें कारण खोजने पड़े कि हम चरित्रवान कैसे थे कब थे और कैसे हम चरित्रहीन बने मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि हम कभी चरित्रवान थे हमारी चरित्रहीनता बड़ी पुरानी है और चरित्रहीन का ताकि जो बुनियादी कारण है वो हमारी संस्कृति में सदा से मौजूद है उसकी वजह से गुलामी का आना बिल्कुल स्वाभाविक था और आज भी आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक और अगर हम जो भी इंतजाम करेंगे चरित्रवान बनने के वो सफल होने वाले नहीं है वो सफल इसलिए नहीं होंगे कि हम फिर वहीं गुणाम करेंगे जो हमने सदा से किया जैसे एक तो चरित्र से हम जो मतलब लेते रहे इस देश में वो मतलब भी बड़ा भ्रांत है हमने चरित्र से एक ऐसा मतलब लिया सदा से हम उस व्यक्ति को पूरा चरित्रवान कहते रहे जो जीवन में दर्शक की भांति खड़ा हो जाए हमारी जो चरित्र की व्याख्या थी सदा की वो ये थी कि श्रेष्ठतम तो आदमी वो है जो जीवन में दर्शक की बात खड़ा हो जाए जो जीवन में जीवन के कर्म में कमिटेड ना हो जो बाहर खड़ा हो जाए जीवन की सारी व्यवस्था की तो हमने अपने देश में जिन को सर्वाधिक आदर दिया वे वे लोग थे जो एक अर्थ में जीवन को छोड़कर जीवन के बाहर खड़े हो गए तो जो कौन जीवन के बाहर हो जाने को चरित्र की सृष्टि ऊंचाई पहुंचेगी उस कौम में जीवन के भीतर जो लोग हैं उनका चरित्र ग्रहण शुरू हो जाए जो कौन धर्म को सील को ज्ञान को जीवन का छोड़ना बना देगी त्यागवादी बना देगी उस कौम के बहुजन जीवन में चरित्र विलीन हो जाए क्योंकि हमारे मन में कहीं एक बात साफ हो गई कि जीवित होना ही चरित्रहीनता है और किसी गहरे पापों का फल अगर एक आदमी जन्मा है तो वो तीन पापों का फल भोग रहा है और जो आदमी पापों के बाहर हो जाएगा वो साथ ही जीवन के लिए बाहर हो जाता है उसका आवागमन बंद हो जाता है तो जीवन और पाप पर्याय है, है हमारे में और जिसके मन में जीवन और पाप पर्यायवाची हो तो जीवन भीतर तो चरित्रवान और पूर्णवान होने का उपाय मोड़ा जीवन से भागते और पलायन में भी उपाय है तो भारत का मन हजारों साल पलायनवादी और एस्केपिस्ट है और इस वजह से इस वजह से हम जीवन के भीतर जो चरित्र की जरूरत है वहां चरित्र पैदा नहीं कर पाए हमने भगोड़ा चरित्र पैदा किया ये चरित्र काम का नहीं था ज्यादा ज्यादा पूजा के योग हो सकता था ये चरित्र मंदिर में बिठाने योग हो सकता था ना ये युद्ध के मैदान पे किसी काम का था ना बाजार के मैदान पे किसी काम का था ना जीवन के संबंध में किसी काम का था। तो हम एक जीवंत चरित्र पैदा ही नहीं कर पाए कभी इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है कि चरित्र कभी भी खोया ऐसा ही करना ज्यादा उचित है हमने जो संस्कृति विकसित की उसमें चरित्र आ ही नहीं सका और अगर हम इसे ऐसा देख सके तो हमें फिर पूरा का पूरा पुनर्विचार करना करना पड़े और पुनर्विचार करें तो ही हम मूल स्रोत को पा पृथ्वी के जीवन को हम स्वीकार नहीं किए इसलिए पृथ्वी के जीवन में हम स्वीकृत नहीं हो सके और हमने पृथ्वी को धन्य भाग से अंगीकार नहीं किया है इसलिए पृथ्वी भी हमें धनभाष का अंगीकार नहीं करता हम उखड़े हुए लोग हैं जिनकी जगह नहीं है तो एक तो ये ख्याल में लेना जरूरी है कि भारत में अगर कभी भी हम चरित्र पैदा करना चाहें तो हमें एक तरह का पुनर्वास रिहेबिलिटेशन करना पड़े तो हमें फिर से ये पृथ्वी जीने योग्य और ये जीवन आनंद और इस जीवन को भोगना रस और इस जीवन के भीतर पुण्य और चरित्र की संभावना को स्वीकार करना पड़े और हमें तब इसके आसपास की पूरी माइथोलॉजी इसके आसपास का पूरा दर्शन इसके आसपास की पूरी दृष्टि को नया करना पड़ेगा। जो कोई भी परलोकवादी होंगी उनका चरित्र पीला हो जाए रक्तहीन हो जाए असल में रक्तहीनता ही, ही चरित्र हो जाएगी अब जहां भी रक्त दिखाई पड़ेगा वहां खतरा दिखाई पड़ेगा क्योंकि तो जहां भी रक्त सोई होगा वहां जीवन के हजार स्कूंदन शुरू हो जाए सबसे भदराइन थे अब हमारी कठिनाई क्या है हमारी कठिनाई ये है कि हमने रक्तहीन चरित्र तो रक्तहीन चरित्र कैसा होगा सेक्स के भीतर तो चरित्र का उपाय नहीं क्योंकि सेक्स तो चरित्रहीनता है तो सेक्स से भागा हुआ ब्रह्मचारी भर चरित्रमान होगा वो रक्तहीन होने वाला है जबकि जीवन में हम सेक्स के भीतर और सेक्स के भीतर का एक चरित्र का कोड चाहिए वो विकसित नहीं हो पाया उसके विकसित होने का उपाय नहीं रह पाया उसे तो विकसित हम तब करते हम स्वीकार कर लेते कि ये रहा जीवन इस घर के भीतर जहां मुझे जीना है यहां की नैतिकता में विकसित नहीं करूंगा क्योंकि मानता हूं इस घर के भीतर होना ही अनैतिक इस घर के भीतर तो नैतिकता हो नहीं सकती मैं इस घर के बाहर हो जाऊं तो नैतिक हो जाऊंगा ये भारत की जो पुरातन भागता हुआ मन है इसको जड़े देने की जरूरत और इस जीवन को जो हमें मिला है पृथ्वी का शरीर का इसको किसी परलोक के जीवन के लिए समर्पित करने की जरूरत नहीं है अगर परलोक का कोई जीवन है तो वो इसके आनंद और इसके पुण्य और इसके चरित्र से ही विकसित होना चाहिए इसके भागने से नहीं तो एक तो जब भी मैं ऐसा ख्याल में रखता हूं कि चरित्र में कभी फूला तो मुझे बड़ी कठिनाई हो जाती मेरे पास उपाय उठा है वो कप वो मुझे कभी नहीं दिखाई पड़ता वो पूरे ज्ञात इतिहास में कहीं दिखाई दिखाई कौन रहे तो हम कुछ भ्रांतियों में पड़ जाते हैं वो इसलिए पड़ जाते हैं कि कुछ चरित्रवान लोग हमें दिखाई पड़ते हैं तो कुछ चरित्रमान लोग सदा वो आज भी लेकिन कुछ चरित्रवान लोगों को समाज नहीं बनता समाज का चरित्र चाहिए तो दूसरी बात जो मेरे ख्याल में आती है वो ये है कि हमने एक चरित्र की और भी विकसित व्यवस्था की जो व्यक्ति समुदाय का कोई चरित्र नहीं और एक एक व्यक्ति के चरित्रमान होने के लिए हमारा आग्रह अगर वो चरित्रमान होता तो उसको सर्व मिलता और चरित्र होता तो नर्क में पाता लेकिन सामूहिक चरित्र भी कोई चीज है उसकी हमारी धारणा नहीं वो मेरी समझ है कि चरित्र होता ही सामूहिक व्यक्तिगत चरित्र बेना बात अगर बिंदर में मैं अकेला हूं तो झूठ और सच बोलने का कोई भी मतलब नहीं ब्रह्मचारी गैर ब्रह्मचारी होने का भी कोई मतलब नहीं नैतिकता अनैतिकता का भी कोई मतलब नहीं सारा चरित्र गुण शुरू होता है जहां से दूसरा मुझे छूटा तो जिस देश का चरित्र व्यक्ति बांची रहा हो उस देश में सच्चे अर्थों में चरित्र पैदा नहीं होगा क्योंकि चरित्र है ही वहां जहां से दूसरा आता है मेरे जीवन में वहीं से पता चलने शुरू तो पड़ता है कि मैं क्या हूं मेरे अंदर संबंधों में ही मेरी इंटर रिलेशनशिप में मैं प्रकट होता हूं मेरी कसौटियां वही है हमने हमने असंगता को चरित्र कहा दूसरों से छूट जाने को हट जाने को अलग हो जाने को संबंध तोड़ने में एक बेटा मां के अलावा बेटे का चरित्र पूरा कर ही नहीं था, और एक पति पत्नी के बिना पति का चरित्र पूरा नहीं करता। हमारी सारी चरित्रबानता हमारे संबंधों की बात है और हमने जो चरित्र की धारणा विकसित की है वह व्यक्तिवादची है तो भाव था वो टीले और रक्तहीन होगी और अकंपन है मेरे कारण इस पृथ्वी के लिए होगी कि हमने कुछ व्यक्ति तो पैदा कर ली वो व्यक्ति ऐसे ही है जैसे कि नट रस्सी पे चलता है जिंदगी तो रास्तों पर चलेगी एक नट चल सकता है कि बम्बे के दो बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांध के चलने तो वो तीर्थंकर हो जाए वह अवकार हो जाए और सारी दुनिया तो रस्सियों पर नहीं चल रस्सियां चलने के लिए नहीं है नाटक के लिए हो सकते हैं। एक आदमी चल लेगा, करोड़ आदमी तो उस मोटे रास्ते पर चलेंगे सीमेंट उस रास्ते पे चलने का हमने कोई नियम नहीं बनाया हमने नियम बनाए रस्सी पे चलने वाले और इस रास्ते के तो तो चलने वाले तो कंडेम है ही यानी उनके लिए नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है गर्मत को रस्ती पर चलने वाले नट के लिए तो कभी करोड़ दो करोड़ एक आदमी नट बन जाता है और बन जाता है ज्ञानी बन जाता है वो चल जाता है रस्सी को हम सब जय जयकार करके ताली बजाए अपने सीमेंट रोड पे चलने लगे। उस रोड का कोई नियम नहीं उस रोड का कोई नियम नहीं उस रोड की कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था और नियम रखने वाले नहीं। तो दूसरी वोड इस समय थी कि हमें समूहवाची चरित्रता और एक ऐसे चरित्रता जो भागता ना हो रुकता हो ठहरता हो संबंधित होता हो बल्कि संबंधित होना भी चरित्रवान होने का एक लक्षण हम कितने बड़े पैमाने पर संबंधित होते हैं यानी मेरी तो समझिए कि जितना चरित्रवान व्यक्ति है उतना उसके संबंधों का अंतर्जाल व्यापक होगा जितना चरित्रहीन व्यक्ति उसके संबंधों का जाल उतना क्षुद्र और छोटा होगा असल में जिनसे वो संबंधित भी होगा चरित्रहीन होने के कारण उसके और उसके संबंधों के बीच दीवारों की संबंध ही हो एक चोर का क्या संबंध हो एक झूठ बोलने वाले का क्या संबंध हो एक दगावास का क्या संबंध हो सकता है एक जीव का क्या संबंध हो सकता है असल में अनैतिकता जो है वो असंबन्ध है और हमारी जो नैतिकता है वो भी असंबन्ध है उन दोनों के बीच बड़ा एक समान तत्व है तो दूसरी बातें दिखाई पड़ती है कि हम चरित्र की समूहवाची दृष्टि पर विचार करें कि समूह में चरित्र का क्या अर्थ होता है क्योंकि व्यक्तिवादी चरित्र था इसलिए घूम फिर के हमारी सारी चरित्र की धारणा सेक्स के आसपास में आज अगर हम कहते हैं कि फला आदमी चरित्र ही है तो ऐसा पता नहीं चलता कि वो समय पर न आता होगा ऐसा पता नहीं चलता कि वो किसी को पैसे में धोखा देता होगा कि दूध में पानी मिलाता होगा ऐसा पता चलता है कि उसके और किसी स्त्री के बीच गलत संबंध होंगे हमारे मुल्क के मन में चरित्र का कुल मतलब ही यौन हो गया वो कहीं योन से बनकर रूक गया है इतनी एक आदमी समझ में न आए झूठ बोले कालाबाजारी करे बस जिंदगी भर आंखें नीचे रखकर गुजर जाए किसी स्त्री की तरफ से तो हमारे लिए चरित्र का और एक्सीडेंस वह आखिरी मापदंड बन जाता है कि आदमी महान चरित्रमान तो है क्योंकि स्त्री को नहीं देखता हम इतने इतने अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमारी सारी चरित्र की धारणा यौन केंद्रित है और मजा यह है कि यौन जो है वो अत्यंत व्यक्तिगत बात है वो बहुत सामूहिक बात नहीं है ज्यादा ज्यादा दो व्यक्तियों के बीच का संबंध लेकिन जब मैं एक झूठ बोलता हूं तो यह संबंध अनंत व्यापी है मेरे, मेरे सेक्स का मामला मेरे और किसी और व्यक्ति के बीच की बात ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका कोई जागतिक अर्थ नहीं है ये बहुत ही प्राइवेट और निजी बात इस निजी बात को हमने इतना गौरव दिया है और जिसका अनंत जाति निष्ठा होने वाला है उस सब सबको हमने कोई मूल्य नहीं दिया तो इधर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम चरित्र को ऊपर न उठा पाएंगे जब तक हम उसे यौन से मुक्त नहीं करते यानी मेरा मानना है कि यौन की धारणा है चरित्र के किसी कोने की एक धारणा है उसको पूरा चरित्र बना देना हिंदुस्तान में ये तकलीफ हो गई हिंदुस्तान में एक, एक आदमी और कुछ भी कर रहा हो हमें तो विचार का कारण नहीं पैदा होगा इतना हम अगर पक्का हो जाए तो उसको स्त्री के बीच ऐसा नहीं जो समाज मान्य नहीं है इतनी सी चरित्र की धारणा कैसे चरित्र को पैदा करें ये नहीं हो सकता पैदा तो ये जो चरित्र की धारणा है ये साधु और संन्यासी के लिए शायद सार्थक नहीं हो साधारण जन के लिए किसी अर्थ की नहीं साधारण जन के लिए हमें चरित्र की व्यापक धारणा खोजनी आवश्यक है दूसरी बात जीवन में एक बात अगर हमने पलायनवादी रुख ले लिया हो तो हमारी समस्त नीति और समस्त चरित्र किसी गहरे अर्थों में उतार का और भागने का हो जाता है और जीवन उनका है जो आक्रमक आक्रमक सामान्य अर्थ में नहीं समस्त अर्थों में जीवन उनका है जो आक्रमक और एक बार अगर हमने तय कर लिया हो कि आक्रमण नहीं तो सिकुलना शुरू हो जाता और जीवन की बड़ी तकलीफ यह है कि यहां विकल्प विकल्प चुनने का या तो आप आगे बढ़िए या आप पीछे हटा दिए जाएंगे बीच में खड़े होने की कोई जगह ही नहीं है इन कोई ये सोचता है कि हम आगे ना बढ़ेंगे तो हम वहां तो खड़े ही रहेंगे जब हम खड़े तो वो गलती नहीं जिंदगी ऐसे आदमी को वहां नहीं खड़ा रखते उसे पीछे हटा दिए एडमिन ने बात लिखी है कि मनुष्य की भाषा में रेस्ट जो शब्द है वो जीवन में पर्याय कहीं भी नहीं रेस्ट शब्द बिल्कुल झूठा है विश्राम में कोई भी चीज नहीं या तो आगे जा रही या पीछे जा रही ठहरी में कोई भी चीज नहीं खड़ी हुई कोई भी चीज नहीं या तो वृक्ष तो जवान हो रहा है या बुरा होने लगा या तो आप फैल रहे हैं या सुकोड़ने तो लगे या तो आप जी रहे हैं या मरने लगे इन दोनों के बीच में ऐसी कोई जगह नहीं कि एक आदमी कही कि मैं जी तो रहा हूं लेकिन आगे जीवन में नहीं बढ़ रहा मैं ठहर गया हूं तो उसे पता नहीं उसने मरना शुरू कर दिया या तो आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या नीचे उतरते इस देश के साथ क्या कठिनाई हो गई कि जीवन की जो सारी सहज बातें हैं वो सब हमने निंदित कर दी। जिस विस्तार वो हमारे मन में निंदित हो गया हमने अनेक नामों से उसकी निंदा की और संकोच को अनेक नामों से प्रशंसित किया अब एक आदमी धन बढ़ा रहा है तो हमने उसकी निंदा की हमने कहा कि वो परिग्रही एक आदमी अगर शक्ति बढ़ा रहा है एक आदमी अगर सौंदर्य बढ़ा रहा है एक आदमी अगर योजनाएं बना रहा है विस्तार की तो हमने सबकी निंदा कर हम हमने उस आदमी की प्रशंसा की जो सब तरफ से संकोच कर रहा है स्वीकोड़ रहा है अपने को तो हमारा चरित्र जो है वो संकोचवान है विस्तारवान नहीं और जीवन जो है विस्तार को मानता है संकोच को नहीं मानता है और जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि हमें सिकुड़ना है उस दिन हमारे पड़ोसियों ने स्वभाव का तय किया कि फैलने की जगह बढ़ रही है हमको फैलना कोई घटना नहीं कि मैंने अपने घर को छोटा करना चाहा पड़ोसी के घर में अपने घर को बड़ा करना चाहा, फिर हम गुलाम हुए इस गुलामी का सारा जुम्मा पड़ोसी पर हमारे संकोच की धारणा पर है और हमारे सारे महात्मा आज भी और अनंत काल से हमको संकोच सिखा रहे हैं वो कह रहे हैं सिकुड़ जाओ उस दम तक सिकड़ जाओ जिसके आगे सिकुड़ने की जगह न रह जाए तो हम जगह बना देते हैं उस जगह में भर जाता है हिंदुस्तान में बुद्ध और महावीर के बाद भयंकर संकोच पैदा हुआ हिंदुस्तान के मानस में बुद्ध और महावीर के बाद इतना संकोच पैदा हुआ कि उस संकोच की वजह से हिंदुस्तान ने सब तरह के आक्रमण आमंत्रित किए मेरा मानना यह है, है हमारे सब आक्रमण जो है आमंत्रित हैं यदि मैं ऐसा कहता हूं कि हम आक्रमण करने ही नहीं जाते अगर हम न करें तो हम बुलाते इन दो के बीच जगह नहीं है या तो हम आक्रमण करने जाएंगे या फिर तो हम किसी आक्रमण को बुलाएंगे और बड़े मजे की बात यह है कि जिसकी आप बात करते हैं अनुशासन और डिसिप्लिन की वो संकोचशील कौन में कभी नहीं होता क्योंकि तो उसकी जरूरत नहीं होती वो विस्तारशील जाति का लक्षण है अनुशासन जो है क्योंकि विस्तार के लिए अनुशासन जरूरी है बिना अनुशासन के विस्तार नहीं किया जा सकता इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा श्रेष्ठ संस्कृति कभी अपने से निकट संस्कृति के सामने झुक जाती है अगर वो विस्तारवादी नहीं है और सदा ऐसा हुआ चंगीज या कैमूर या हिन्दुस्तान आए सब आक्रमक चाहे वो ऋण हो और चाहे मुगल हो चाहे तुर्क हो चाहे कोई भी हो जो भी हिन्दुस्तान आए हिंदुस्तान की संस्कृति के मुकाबले वो सब पिछड़ी की कौन लेकिन एक मामले में हम मुश्किल में पड़ गए वो आक्रमक थे और डिसिप्लिन थे हम अनाक्रमक थे अनाक्रमक को डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं थी जब मैं आक्रम जब मुझे आपसे करने नहीं आना है बंध तो बैठक नहीं लगाते जब आप मुझ पर आक्रमण करते हो तब लगाना शुरू करता हूँ वो वैसे ही जैसे कि आग लग जाए तब हम दुआ खोलने लगे कुआ जब तक खुदता है तो तब तक मकान चल जाता है लेकिन आग लगाने जो निकला है वो बहुत पेमे कुए के अंतराम रखता है क्योंकि आप आग लगाने निकलेंगे तो आग से जलने का डर सदा ही तो जिन पुणों ने विस्तार को लक्ष्य कभी तो ऐसा हुआ कि नीति की तैमूर या चंगेज एकदम अशिक्षित एकदम बर्बर और जंगली साधन भी उनके पास बहुत नहीं लेकिन फिर भी एक अदम अभी फैल जाने उन्होंने वहां इंग्लैंड का खिला दिया और यहां चीन के कोने का खिला दिया पूरा एशिया और पूरा यूरोप थोड़े से टुकड़ों ने एक एक ईट बजा दी रोम से लेकर और तीन सब को हिला दिया एक बार और जो कि बड़े जले थे उनको जिनके जमाओं की दो की पुरानी कहानी और जिनको संदेह मिल गया था कि हम कभी हम कभी, कभी, कभी, कभी, कभी हिलाए जा सकते उनको बड़ी छोटी कॉमो है बड़ी खाना दोष को मिले जिनके पास कोई बड़ी सामर्थ्य था न थी लेकिन एक था के विस्तार की अभीपसा और विस्तार की अधीपसा के पीछे अनुशासन आता है सिर्फ रक्षा अच्छा की अभीपसा से अनुशासन पैदा नहीं होता एवं मेरी अपनी समझ यह है कि आप सिर्फ अनुशासन का गुणगान करें तो आप अनुशासन पैदा नहीं करवा सकते अनुशासन का भी अपना अनुशासन है अनुशासन का अपना मेथड है आने का वो आता ही तभी जब कोई विस्तार से बांवर काम करती जब उन फैल जाना चाहते अब जैसे आज अमेरिका ने इन रूस में समय का एक अनुशासन पैदा होगा जो उन दो दो दोनों के सिवा कहीं भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष का विस्तार शुरू किया अभी तक जो समय का अनुशासन था वो घंटों चल सकता था मिनटों में चल सकता अब जो समय का अनुशासन है वो में और सेकंड के भी आधार में स्टेन चलाना होगा क्योंकि अब अंतरिक्ष की जो यात्रा है उसमें एक सेकंड भूल चूक हो जाने से हमारा यात्री सदा के लिए खो जाए तो अब अमरीका एक ऐसी टाइम डिस्मेंट को उपलब्ध हो जाएगा जिसके हमें नहीं होगा असल में बैलगाड़ी में जो चल रहा है उसके टाइम का अनुशासन अलग होगा और रॉकेट में जो चल रहा है उसके टाइम का अनुशासन अलग होगा बैलगाड़ी में चलने वाली कौन से हम कहें कि तुम समय पर आ जाओ तो बात गलत कहते हम उससे कहें लेकिन ठीक सांझ छह छह बजे आ जाना शार्प इसका कोई मतलब नहीं होता बैलगाड़ी में तीन होता है समय सुबह दोपहर और ये छ छह घंटे की होगी इनका इनका जो विस्तार है तो एक आदमी कहता है हम आ जाएगा सूरज धरने पर सूरज ढरने पर आ सकता है सूरज धरने के घंटे पर पहले आ सकता है सूरज धरने के दन्ने चार घंटे बाद आ सकता है अभी सांझ ही चली इनकी बैलगाड़ी भरोसे योग नहीं है बैलगाड़ी का अपना समय है पैदल चलने वाले आदमी के समय में मिनट और घंटे नहीं हो सकते दिन होंगे लेकिन अब जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगे तो सेकंड के हजारवें हिस्से पर एकुरेसी चाहिए अब चांद का विस्तार अमेरिका के मन में टाइम का जो बोध देगा वो हमारे मन में नहीं हो सकता इसलिए तो अमरीकी सैनिक के मन में अमरीकी युवक के मन में जो इस नई यात्रा पर अभियान पर निकला है वो सारी दुनिया को बिछाड़ देगा समय के मामले में उसके बराबर समय की सच्चाई अब किसी में नहीं रख जाएगी लेकिन ये आती है एक दूसरी व्यवस्था वो फैल रहा है पृथ्वी को छोड़ के बाहर जा रहा है असल बात ये है कि अब पृथ्वी आक्रमण के लिए बहुत छोटी पड़ गई है अब जो आक्रमणवान है अब उनके लिए पृथ्वी बहुत छोटी जगह और उसका कौन मतलब वो पर विनय फिरता का नहीं एक बड़ा गांव है जो पूरी जमीन पर फैला है अब जो बहुत आकांक्षी वो उनके लिए चांद और मंगल और दूर के तारों पर बस्तियां बसाने तो मेरी अपनी समझ यह है कि भारत को विस्तारवादी अब यह सब बड़ा खराब मालूम हो है और हमारे हजारों साल की निंदा ने उसको बड़ा गंदा कर दिया है इसके मानस में विस्तार चाहिए वो विस्तार बहुत आयामी होगा धन का भी हो यश का भी हो ज्ञान का भी हो यात्रा का भी हो अभियान का भी एडवेंचर का भी हो वो समस्त दिशाओं में विस्तारवादी हो तो भारत के युवक की जो पीड़ा है वो पीड़ा यही है कि युवक होता है विस्तारवादी और भारत का मन है संकोचवादी तो भारत का मन है का और इसलिए भारत के युवक के लिए भारत के मन के साथ बड़ी बेचैनी हो गई वो लड़ाई बाप से नहीं चल रही है भारत के नाते, की वो लड़ाई बुढ़ापे से चल रही है वो लड़ाई संकोच से चल रही है वो भी कॉन्फ्रेस नहीं थे बोस आप नहीं कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और हम अपने पुराने ही ढांचे में उसको बिठाने की कोशिश में लगे हैं वो ढांचा उसके काम का नहीं साबित होगा वो ढांचा तोड़ के बाहर निकलेगा लेकिन अगर हमने समझ पूर्वक काम लिया तो वो खुद भी बिना टूटे हुए ढांचे के बाहर हो सकेगा नहीं तो ढांचा तोड़ने में खुद भी टूट जाए तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि भारत के मन में हमें अभिप्साएं जगाने की जरूरत है कोई हमने ढाई तीन वर्ष के सपने नहीं देखे ड्रीम्स देखने में बनकर कोई बड़ा सपना नहीं देखा सिवाय मरने की और मौत जाने की जो कि कोई सपना नहीं हमने 3000 वर्ष में ऐसा कोई सपना नहीं देखा जिसको पूरा करने में हमारी शक्तियों के लिए पुकार आए जिसको पूरा करने के लिए हमारा युवक डूबे जिसको पूरा करने के लिए युवक की जवानी रख दे हमने कोई सपना नहीं देखा हम स्वप्न ही कौन अगर हम पूरे अपने इतिहास को देखें तो हम बड़े हैरान होंगे तो हम अकेली कौन है जिसके पास तो बड़े उटोपिया और बड़े सपने नहीं है जरूरी नहीं है कि वो सपने पूरे होने वाले सच तो ये है कि सपने ऐसे चाहिए जो कभी पूरे होने वाले ना जो हम रोज बुलाते रहे और हम रोज बढ़ते रहे वो कभी पूरे भी न होते हमने जो सपना देखा है वो है सुसाइडल हमारा सपना जो है वो मरने का है और मरना भी हम साधारण मरने से तर्क नहीं हम कहते हमें इस भारतीय मरना कि फिर हम जन्म न करें फिर तो हम आखिम एब्सोल्यूट डेथ के आकांक्षी हम साधारण मृत्यु से हम राजी नहीं अगर पृथ्वी से मरते हैं तो वो साधारण मृत्यु से राजी नहीं कि फिर कहीं तो जन्म न जाए उनका उनकी आकांक्षा यह है कि मरें तो ऐसे मरें कि फिर जन्म ही ना करें तो हम एकदम जन्म विरोधी जीवन विरोधी घाती हमारा चित्र निश्चित ही हमें कुछ आत्मघाती लोगों ने प्रभावित किया है कुछ सुसाइडल माइंड हमारी छाती पर सवार हो और उन्होंने हमारा पूरा का पूरा देश का मानस एक दिशा में मोड़ दिया है अब सच ये है कि देश के पास बहुत मानस नहीं होता दस पांच लोगों से मोते और चलाते अगर कहीं हमारे ऊपर ऐसे लोग हावी हो जाए जो आत्मघाती हैं और मरने की आकांक्षा रखते हैं तो वह हम सबको मरने की दिशा में मोते तो हमें देश में अब ऐसे व्यक्ति चाहिए तो तो बहुत ज्यादा नहीं थोड़े से ही सही जो जीवन के आकांक्षी हैं जिनकी जीवन के आकांक्षा प्रबल और आदम्य हो और जो ये कहने का इंकार करते हैं कि हम मरने का वाला मोक्ष नहीं चाहते हम ऐसा मोक्ष चाहते हैं जो परम जीवन हो हम जन्म से नहीं डरते, हम ऐसा जन्म चाहते हैं जिसके बाद नौ अगर हम ये जीवन का अभियान की कल्पना और ये सपना भारत को दे सके तो हमारे भीतर की सब अवरुद्ध शक्तियां आज जग वो मरने जाती सिर्फ अवरुद्ध होती है और कई बार ऐसा होता है जब अगर भीतर शक्तियां अवरुद्ध हो जाए तो उनका अवरुद्ध होना बड़ी बेचैनी पैदा करता है मार्ग मिलता नहीं और बेचैनी पैदा हो अब जिसे ये जो आज जैसा हमें दिखाई पड़ता है ये आजादी भी एक नकारात्मक आजादी है हम, अब अब मैं इधर देखता हूं कि अगर विस्तारवादी हमारा मन होता तो आजादी पॉजिटिव होती विधायक होती संकोचवादी मन है इसलिए आजादी नकारात्मक है हम सिकु गए पड़ोसी तो हमारे ऊपर कब्जा कर लिए अब ज्यादा से ज्यादा हमारी आजादी का कुल मतलब इतना है कि कृपा करके हम पर तो कब्जा छोड़ दो ये नकारात्मक है आजादी ये आजादी का इतना ही भाव है कि कृपा करके हमें गुलाम मत बनाओ। लेकिन जो गुलाम नहीं है जरूरी रूप से आजाद नहीं हो जाता गुलाम होना एक स्थिति है आजाद होना बिल्कुल दूसरी स्थिति है गुलाम न होना सिर्फ बीच की कड़ी है जिससे हम गुलामी से आजादी में यात्रा करते हैं तो अभी भारत सिर्फ गुलाम नहीं आजाद नहीं कहता और इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़ रहे हैं क्योंकि गुलाम न होना बिल्कुल गुनाम नहीं या तो हम आजाद बने और या हम गुलाम हो गए वो दोनों चेहन की अवस्थाएं क्योंकि उनकी एक स्थिति है गुलाम न होना सिर्फ एक सेतु है जिससे हमें आजादी तो पहुंचना चाहिए लेकिन आजादी का हम करेंगे क्या आजादी का करने का एक अर्थ हो सकता है हमारे पास कोई सपने हो जिनको हम पूरा करना चाहें तो आजादी का कोई मतलब हमारे पास कोई सपने नहीं है हमारे पास सिर्फ एक भाव का जो किसी भाँति ऊपर जो बैठा है वो नीचे उतर जाए वो नीचे उतर तो गया अब हम बड़ी दिक्कत में पड़ गए हमारे पास एक काम भी था वो भी खत्म हो गया कि किसी को नीचे उतारना था वो भी नीचे उतर गया और हमें बड़ी दिक्कत में छोड़ गया और ऐसे असमय में उतर गया उन दिन हमें आशा भी नहीं थी कि उतरेगा हम बड़े भरोसे नहीं जी रहे थे कभी नहीं उतरेगा अपनी आजादी की लड़ाई हम जारी रखेंगे वो अचानक गर्दन से उतर गया अब हमारे पास कोई लड़ाई भी नहीं है कोई काम भी नहीं हम बड़ी बेची नहीं में पड़ रहे हैं अब हमें ऐसा लगता है कि भारत के सामने बड़े से बड़ा मनुष्य सवाल है कि क्या करें व्हाट टू डू अच्छा और और जो भी करना है वो सदा विस्तारवादी होगा उसमें किसी तरह का विस्तार चाहिए तो हम दरिद्रता को वरण के बैठे हम दरिद्र को कहते हैं कि तुम नारायण हो दरिद्र नारायण हम तुम्हारी पूजा करें हम जो आदमी सड़क पर तो नंगा खड़ा हो जाए उसके पैर छुए जो आदमी धन की कबलत होनी हो वो हमें पापी मालूम पड़ेगा कि भोगी है कपड़े ठीक से पहने हो आराम से बैठा है, कष्ट झेले कांटे बिछा कर सड़क में लेट जाए परमात्मा हो जाए ये जो हमारी चित्त की अवस्था हो तो हम सारे मन को जब तक कांटे पेना लेटा देते तब तक हमारा मन भर नहीं सकता। जब तक सारा मन नंगा न हो जाए और जब तक सारा मन भीख न मांगे तब तक हम तृप्त नहीं होंगे तो हमारा अंतिम लक्ष्य मालूम होगा ये हो नहीं सकता क्योंकि मनुष्य की सहज व्यवस्था की प्रतिकूल है हां कुछ लोग मैसूचित थे कुछ लोगों उनको खुद को कष्ट देने में भी रस आता है कि वो उसको बड़े मजे में आनंद आ जाएंगे वो कांटे दिखा दे जाएंगे वो सिर के तो बल खड़े होकर तीर्थासन करने लगे वो हम हम भी बड़े पसंद होंगे और हम कोई बात नहीं हमसे नहीं हो सकता लेकिन तुम कर रहे हो तो कहीं से हम आदर्श तो हो हमें ये सब आदर्श गिराने पड़े और जिंदगी की जो सहजता है इधर में इतना हैरान होता हूं कि कई बार ऐसी कठिनाई हो जाती है अगर हजारों साल तक हमने कोई सहज बात को इनकार किया हो तो हम भूल ही जाते हैं कि वो जिंदगी की जो सहजता है वो हमें अंगीकार करने में पड़े और हमारा युवक तत्काल अनुशासन में आ जाए अगर हम सहज जीवन को स्वीकार कर लें अगर मुल्क सपने पैदा कर सके तो युवक अभी प्रतिबद्ध हो जाए उन सपनों के लिए कमिट कर सके हों कि अपने को लगा तो। लेकिन कोई सपना नहीं है और हम जो बातें करते हैं वो फिजूल और बचकानी है जिससे हम चाहते हैं कि कोई आखिर कमिट कर ले अपने हम जो बातें करते हैं वो बहुत बचकानी है और हम जो आदर्श सामने रखते हैं वो ऐसे हैं कि वो बेमानी है हम कहीं कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना पूरी करो जो कि कोई बड़ा सपना नहीं युवक के पास बड़े सपने देखने की आकांक्षा हम कहीं कहते हैं कि पंचवर्षी योजना पूरी कर दो उसके पास बड़ी भावनाएं हो तो उसका मन भरे हम उसको ऐसी शुक्र कामनाएं है बताते हैं उनको छोड़ी बिताएगी किसी मतलब ही नहीं अभी मैं देख रहा हूं कि रूस में पिछले स्टेलिन के मरने के बाद पूरी शिथिलता आ गई और रूस का लड़का इंकार करता है वो कहता पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना इसमें क्या है अब कब तक हम यही बकवास में पड़ेंगे कुछ और करने को है के सारे एडिटोरियल्स पिछले दस वर्षों से एक ही बात समझा रहे हैं कि काम करो काम करो ज्यादा अन्न पैदा करो ये एक्सीडेंट खबर दे रहे हैं इस मामले भीतर गड़बड़ हो गया है गड़बड़ ये हो गया है कि या तो चाबुक के बल पर उनसे काम ले लिया गया है स्तनल के वक्त में ईद पीछे बंदूक लगी खुद स्तनल उन्नीस के बाद कभी किसी गांव में नहीं गया लेकिन उसके खेतों और ट्रैक्टर के साथ फोटो और बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं उनको भी लगे उन्नीस है। और लड़के को बस वही लगाया वो होंगी ये करो ये करो लड़का उठ गया है सारा साहित्य रूस का बोर्डन पैदा करने वाला हो खेती हो अनाज अना हो ट्रैक्टर और बस वही वही पास वो चाहिए युवा को हमारे साथ भी बड़ी मुश्किल हमारे पास कोड़ा भी नहीं उनके पास कोड़ा भी था और स्किल काम न हो तो आदमी को मिटा भी सकता था हम वो भी नहीं कर सकते कि हम आदमी को मरने को मजबूर कर दें उसको कुछ भी करने को मजबूर होना पड़े वो भी हम नहीं कर सकते हम ऐसा सपना भी नहीं दे सकते कि वो स्वेच्छा से मरने की आकांक्षा से बढ़ जाए और अपने को जुझा दे और कहीं लगा दे वो भी हम नहीं कर सकते भीतर से धक्का भी नहीं दे सकते तो हम एक जिज पैदा होगी जिसमें हम खड़े हो गए इस जिच को बहुत साधारण उपायों से नहीं तोड़ा जाता इस जिसको तोड़ने के लिए पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कुछ बुनियादी मुद्दे तोड़ने पड़ेंगे और हमें भारत के लिए नए इमेज देना पड़ेंगे नई प्रतिमाएं देना पड़ेंगी बुद्ध और महावीर की प्रतिमाएं इस मामले में काम नहीं दे सकती शिवाजी और प्रताप भी इस मामले में अति साधारण थे इस मामले में उनको भी हम बहुत ज्यादा देर तक खींच के काम में नहीं ला सकते क्योंकि जिन मुद्दों से वो लड़े थे वो मुद्दे बहुत बचकाने और साधारण थे आज मामला बहुत दूसरा है और ऐसे मामले के लिए भारत की पूरी संस्कृति को सोच के हमें फिर से निर्धारित करने का ख्याल देना और जहां जहां संस्कृति में बुनियादी बूने जिनकी वजह से सारे उपद्रव पैदा होंगे गए वो हमें काट के फेंक देनी पड़े अनुशासन लाना हो तो भारत के चित्त को विस्तार की कांखा देनी पड़ेगी उसके साथ ही अनुशासन अपने आप शुरू होता है अनुशासनदानों बड़ा सपना है जो युवक के मन को भाजा है और उसमें डूब सके और लग सके अब हम देखते हैं कि लड़के को आप भेज देते हैं पढ़ने आप कहते हैं ठीक कहते हैं कि तो वो अपने बाप के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभा रहा बाप मेहनत करके उसको पढ़ा रहा है कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर रहा लेकिन मजा ये है कि उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है जो एमए के बाद की लड़की होने वाला है आप ये नहीं देख रहे उसको आगे है क्या भविष्य क्या है उसके लिए ज्यादा मौके पर इसी बात के उनके अहमे फर्स्ट क्लास में लेकर भी वो दफ्तरों के सामने क्यों लगा के खड़ा रहा और नौकरी न मिले आगे पूरा क्या होने वाला है जिसके लिए यूनिवर्सिटी में मेहनत करें मैं यूनिवर्सिटी में देख के इस बात से हैरानूंगा कि कितने लड़के जो डरते हैं कि अगर हमारी शिक्षा विश्वविद्यालय की पूरी हो गई तो फिर इसका वैव मैने इसीलिए भेजी थी लड़के जब इस साल एमए पूरा हुआ जा रहा है अब अगले साल से क्यों में खड़े होने हैं किसी इम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सामने और क्लर्की के सिवाय कुछ भी नहीं वो भी मिले तो मुश्किल है सौ रूपये की नौकरी मिलना मुश्किल है ये लड़का डर रहा है इसकी पूरे मन से ये घबराहट है कि दो साल और यूनिवर्सिटी में किसी तरह गुजर जाए तो दो साल तुम्हें तो और बाहर यानी आप जो देख रहे हैं कि पचास लड़के फेल हो रहे हैं इसमें फेल होने में भविष्य की कमी भविष्य कोई है नहीं पिछला जो आज से 40 साल पहले लड़का मेहनत कर रहा था विश्वविद्यालय में उसका भविष्य था अगर वो मिडिल भी पास हो जाता था तो तहसीदार हो आज से 40 साल पहले 30 साल पहले 50 साल पहले मिडिल चीज जो था वो बड़ी भारी चीज थी पहला लड़का जो इलाहाबाद में मैट्रिक हुआ उसका हाथी को जुलूस निकाला तो सारे इलाहाबाद में पूर्वर फाये उसमें एक लड़का मैट्रिक पास हो गया उस लड़के को जो मैट्रिक पास होने में तो मजा आया होगा वहां किसी लड़के को पीएचडी होने में भी मिलेगा और गधेटी भी नहीं बिठा लेंगे हाथ की तो मौत टूट की बात है बल्कि पीएचडी होकर तो हम उससे पूछें नहीं कि किस मतलब को तो आपको भविष्य चाहिए भविष्य छूटता है, है, है, है और ताकत देता है कल कुछ होना चाहिए जो पूरा होने वाला है और उसको पूरा होने के लिए तैयारी आती है कल कुछ होने वाला नहीं तैयारी किसकी करना है और तैयारी कल जाकर एकदम से फट हो जाने वाली है कि बेकार हो जाएगी सब तैयारी कर करके पता चलेगा कुछ नहीं हुआ इनकी तैयारी ऐसी चल रही है लड़के की आज की उसकी शादी विवाह का हम भरोसा दिला रहे हैं और वो जान रहा है कि सब हो जाएगा घोड़ा बन जाएगा बैंड बाजे बज जाएंगे और दुल्हन नहीं आएगी वक्त पर और हम क्यों न खड़े रह जाने वाले कुछ आगे होने वाला है तो घर में सुस्त घूम रहा उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। हम उससे कहते हैं कि तुम्हारे विवाह का वक्त तो खुब नगरा अब वो कहता हे हम जानते हैं कि घोड़ा तो बन जाएगा और बैंड बाजे बच जाएंगे दुल्हन आने वाली नहीं तो वो डर रहा है वो घर के भीतर घूम रहा है कि बाहर मुझे मत निकालो बहनबाजी बज रहे हैं लोग देख लेंगे और